अमृतमाणी भगवत भक्तों का आपसी नाता दो भगवत भक्तों की अपनी एक अलग ही जाति होती है जो सामाजिक नियमों से परे होती है दो स्त्रियों के अपने पति के साथ एकांत में जो कुछ बातचीत होती है वह वे किसी के सामने कहते लगाती जाती है उन बातों को वे न तो किसी को बताती हैं और न बताना ही चाहती हैं वे बातें यदि किसी तरह किसी के सामने प्रकट हो जाए तो स्त्रियां नाराज हो जाती हैं परंतु वे अपनी सहेलियों को स्वयं ही वे सब बातें बताया करती हैं इतना ही नहीं वे उन्हें बतलाने के लिए उत्सुक रहती हैं और बतला कर आनंदित होती हैं इसी प्रकार भगवत भक्त भी भावावस्था में भगवान के साथ उसका जो वार्तालाप होता है और उससे उसे, उसे हृदय में जिस प्रकार का आनंद अनुभव होता है उस सब के विषय में हर किसी को बताना नहीं चाहता क्योंकि उससे उसे, उसे सुख नहीं मिलता किंतु यथार्थ भक्त को वह दिल खोलकर सब कुछ बताता है बतलाने के लिए उत्सुक रहता है और बतला आनंदित होता है दो सौ के झुंड में अगर कोई दूसरा जानवर घुस पड़े तो गौ उसे सींग मार कर भगा देती है पर अगर कोई गाय आ जाए तो सब मिलकर उसका शरीर चाटने लग जाती हैं इसी भांति जब एक भक्त की दूसरे भक्त से भेंट होती है तो दोनों को ही आनंद होता है और वे एक दूसरे का संग छोड़ना नहीं चाहते परंतु कोई विजातीय भाव का मनुष्य आज उठने पर भक्त उसके साथ मिलना नहीं चाहता दो क्या कारण है कि भक्त अकेला रहना पसंद नहीं करता गंजेड़ी को अकेले गांजा पीने में आनंद नहीं मिलता गंजेड़ी की ही तरह भक्त को भी अकेले ही भगवान का नाम गुणगान करने में मज़ा नहीं आता